पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना वैष्व पायन कहते हैं जन्मेजय गंधर्वराज के मुख से पुरोहित की महिमा और प्रसंगवश वस महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने पूछा गंधर्वराज तुम तो सब कुछ जानते हो यह बतलाओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा गंधर्व ने कहा अर्जुन इसी वन के उत्कोचक तीर्थमेद देवल के छोटे भाई धौम में तपस्या तो कर रहे हैं आप लोगों की इच्छा हो तो उसे पुरोहित बना लें इसके बाद अर्जुन ने गंधर्वराज राज को विधिपूर्वक आग्नेयास्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा गंधर्व रत्न तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे ही पास रहे समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भगवती भागीरथी के रमणीय तट से अभिष्ट स्थान की ओर चल पड़े पांडवों ने उत्कोचक तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम पर जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की धौम्य ने कंद मूल फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी पांडव स्नात हो गए धौम्य मुनि को भी ऐसा दिखने लगा कि इस धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता शक्ति और उत्साह के फलस्वरूप शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होगी मंगलाचार के अन्तर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा की